श्री गर्ग सहिता बलभद्र खंड श्री पहला अध्याय श्री बलभद्र जी के अवतार का कारण राजा भोलाश ने कहा ब्राह्मण आपके श्रीमुख से मैंने अमृत की अपेक्षा भी परम मधुर मंगलमय परम अद्भुत विश्वजीत खंड का श्रवण किया महात्मा श्री कृष्ण परिपूर्णतम भगवान हैं उनकी सोलह हजार पत्नियों में से प्रत्येक के दस दस पुत्र हुए मुनिवर उनके फिर करोड़ों पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए पृथ्वी के रजकण गिने जा सकते हैं किंतु कोई विद्वान कभी भी श्री कृष्ण के वंशजों की गणना करने में समर्थ नहीं है महात्मा बलराम जी की रेवती पत्नी थी उनके एक भी पुत्र नहीं हुआ कृपापूर्वक इसका रहस्य बताइए श्री नारद जी कहने लगे तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है भगवान अच्युत के बड़े भाई भगवान शंकर कामपाल हैं उन बलराम जी की कथा में तुम्हारे साधे बड़ी भाति वर्णन करूँगा दुर्योधन के गुरु प्राण विपाक नामक मुनि योगियों के और मुनियों के अधीश्वर थे वे एक दिन हस्तनापुरपधारे दुर्योधन ने महान आदर के साथ उनका विविध उपचारों के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजन किया फिर वे महामूल्यवान सिंहासन पर विराजित हुए दुर्योधन उनकी वंदना और प्रदिक्षि करके हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया फिर अपने मन के संदेह को स्मरण करके उसने कहा भगवान शंकरसन साक्षात बलभद्र जी का इस भूमंडल में किस कारण थे और किनकी प्रार्थना से शुभागमन हुआ उन्होंने मेरे नगर को उल्टा कर टेढ़ा कर दिया था वे मेरे गुरु हैं मुझको उन्होंने ही गधा युद्ध सिखलाया था आप उनके प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए फ्राट विपाक मुनि ने कहा गुरु गुरुसप्तम युवराज यादव श्रेष्ठ बलभद्र जी का प्रभाव सुनो उसके सुनने से पापों का संपूर्णतया विनाश हो जाता है इसी द्वापर के अंत की बात है राजाओं के रूप में करोड़ों करोड़ों दैत्य सेनाओं ने उत्पन्न होकर पृथ्वी को भयानक भार से दबा दिया तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके स्वयंभोग ब्रह्मा जी की शरण ली देवश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के और शंकर जी के साथ श्री वैकुंठ नाथ को आगे किया और भगवान वामन देव के बाएं पैर के अंगूठे के नक से कटे हुए उर्ध ब्रह्मांड कटा के छिद्र के द्वारा वे बाहर निकले वहां ब्रह्मा जी देवताओं सहित ब्रह्मद्रव अर्थात श्री गंगा जी के समीप उपस्थित हुए और उसमें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को लुढ़कते देखा तदनंतर वे विरजा नदी के तट पर पहुँचे इसके बाद देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अनंत कोटी सूर्यों की ज्योतियों के समान तेजो मंडल के दर्शन किए उन्होंने ध्यान और प्रणाम किया वहाँ देवताओं सहित ब्रह्मा जी को भगवान शंकरषण के दर्शन हुए उनके हजार मुख थे और उनका श्री विग्रह अनंत गुणों से लक्षित था वे अनंत भगवान कुंडलाकार में विराजित थे उन अनंत की गोद में उन्हें वृंदावन यमुना नदी गोवर्धन गिरी कुंज निकुंज लता बेलों की कतारें भांति भांति के वृक्ष गोपाल गोपी और गोकुल से परिपूर्ण सर्वलोकों लोक के द्वारा नमस्कृत परम सुंदर गोलोक धाम की उपलब्धि हुई और वहां नुकुंजेश्वर स्वयं भगवान की अनुमति प्राप्त करके वे अंतपुर में पहुँचे वहाँ उस निज निकुंज में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री चंद्र विराजित थे जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं उन राधापति भगवान की श्याम सुंदर कांति है वे पीताम्बर पीताम्बर पहने हुए हैं उनके गले में वनमाला सुशोभित है और वे वंशी धारण किए हुए हैं ध्वनि करते हुए स्वर्ण के नूपुर किंकणी कड़े बाजूबंद हार उज्वल आभापूर्ण कौस्तुभ मणि तथा अंगूठियों से अलंकृत है करोड़ों करोड़ों बाल सूर्यों के समान द्वितीय वाले किरीट और कुंडल उन्हें सुशोभित कर रहे हैं उनका मुख कमल अलका बलियों से समलंकृत है ऐसे कमल बदन भगवान को ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्कार किया और पृथ्वी के भार का भार सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सब बातों को सुन जानकर अपने निजन समस्त देवताओं को पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यथा योग्य आदेश दिया और सहस्त्र मुख वाले भगवान अनंत से भी जो कहने लगे हे अनंत तुम पहले वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ में जाकर फिर रोहने के उधर से प्रकट हो तदनंतर मैं देवकी के पुत्र के रूप में आविर्भूत होऊंगा इस प्रकार श्री सी गर्ग सीता में श्री सी बलभद्र खंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलदेव भद्र के अवतार का कारण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ